बृहदारण्य उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण तीसरा भाग एक जनकम्भ वैदेहम याज्ञवल्यो जगाम इत्यादि रूप से आरंभ होने वाले ब्राह्मण का संबंध इस प्रकार है विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर पर, परब्रह्म है जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई दृष्टु नहीं है इत्यादि भा, के कर्तृत्वभुक्तृत्व के, के, के निराकरण द्वारा ज्ञात होने पर भी फिर अवशस्त अवशस्त चाक्रायण के प्रश्न में जो प्राण से प्राणन करता है इत्यादि वाक्य द्वारा प्राणदादि प्राणनादि लिंग का उपन्यास कर सामान्य रूप से प्राणनादी लिंग वाला जाना दृष्टि का दृष्टा उपाधि के कारण संसार की प्राप्ति हुई है जिस प्रकार की रज्जो ऊसर शुक्ति और आकाश आदि में सर्प जल रजत और मलिनता आदि के प्रतीति दूसरों के आरोप करने के कारण ही है स्वता नहीं उसी प्रकार यह समझना चाहिए इस प्रकार निरूपाधिक निरुपाख्य मन और का नेती -नेती, इस से निर्देश्य साक्षात अपरोक्ष निर्देश ब्रह्म है यह ज्ञात हुआ वही फिर सूक्ष्म करने वाला इंधस वैश्वान फिर उससे भी सूक्ष्म आहार करने वाला हृदयातरवर्ती और फिर उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना गया फिर रज्जु आदि में के समान सर्पादिक जगदात्मा का भी ज्ञान द्वारा ले करके नेती नेती इस वाक्य द्वारा साक्षात सर्वांतर ब्रह्म जाना गया है इस प्रकार संक्षेपतः शास्त्र द्वारा या जवल के से जनक अभय को प्राप्त कराया गया है यहाँ द्वितीय ब्राह्मण में उपासक की क्रम मुक्ति रूप अन्य प्रसंग से इंध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 निर्देश आनंद स्वभावत्व और अद्वैतत्व का भी बोध कराना है इसी से आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है आख्यायिका तो विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए तथा विशेषतः विद्या की स्तुति के लिए है वरदान आदि की सूचना से यही बात ज्ञात होती है जनक के पास यज्ञवल्क का आना और राजा का पहले प्राप्त किए हुए इच्छानुसार प्रश्न रूप वर के कारण उनसे प्रश्न करना श्लोक पहला विदेह राजनक के पास उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं किंतु पहले याज्ञ बल्केजनक और याज्ञवल्के ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर संवाद किया था उस समय याज्ञवल्के ने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मांगा था वह वर याज्ञ ने उसे दे दिया था अतः उनसे पहले राजा ने ही प्रश्न किया भाष्यार्थ विदेहराज जनक के पास के गए उन्होंने जाते हुए ऐसा विचार किया यह सोचा कि मैं राजा के प्रति कुछ उपदेश नहीं करूंगा। जाने का प्रयोजन तो योगक्षेम के लिए था कुछ उपदेश नहीं करूंगा इस प्रकार संकल्प वाले होने पर भी याज्ञवल्के ने जो जो भी जनक ने पूछा वह सभी बतलाया इस प्रकार संकल्पित विचार के विरुद्ध करने में क्या हेतु था इस विषय में श्रुति आख्यायी बतलाती है इससे पहले याज्ञवल्के और जनक का अग्निहोत्र के निमित्त से संवाद हुआ था, उसमें जनक के अग्निहोत्र कर प्रश्न करने का वर ही मांगा था और याज्ञवल्के ने उसे यह वर दे दिया था उस वर प्रदान के सामर्थ्य से कुछ कहने की इच्छा वाले न होने और चुप बैठे पर भी पहले राजा ने ही ज्ञवल्के से पूछा कर्म से विरुद्ध होने के कारण उसे कर्मकांड के प्रसंग में ही ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि विद्या तो स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है अन्य सहकारी साधन की अपेक्षा से रहित है और पुरुष की साधन भूत है पुरुष के व्यवहार में उपयोगी पांच ज्योतियां पहली आदित्य आदित्य ज्योति श्लोक दूसराज्ञवल यह पुरुष किस ज्योति वाला है हे सम्राट यह आदित्य रूप ज्योति वाला है ऐसा याग्ञवल्क्य ने कहा यह आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता सब और जाता कर्म करता और लौट जाता है के यह बात ऐसी ही है भाष्यार्थ हे यज्ञ के इस प्रकार अपने अभिमुख करने के लिए संबोधन करके जनक पूछता है यह पुरुष किस ज्योति वाला है अर्थात इस पुरुष की ज्योति क्या है जिस ज्योति से की यह व्यवहार करता है इसी अभिप्राय से पूछता है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 पूर्ण कर सकता है इससे क्या हुआ इसमें जो कारण है सो तो सुनो यदि इसका स्वभाव किसी हम ऐसा अनुमान करेंगे कि यह कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति के कारण ही हुआ है और यदि यह अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही व्यवहार करता है तो ज्योति का प्रत्यक्ष न होने पर भी ज्योति का कार्य देखने पर अभिन्न ज्योति का ही अनुमान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 तथा तो सदाचार संपन्न तीन पुरुषों की और अध्यात्मनिष्ठ एक पुरुष की भी परिषद हो सकती है इसलिए यद्यपि राजा में अनुमान करने की कुशलता है तो भी याज्ञवल्य से पूछना उचित ही है क्योंकि पुरुषों के विज्ञान और कौशल का तो तारतम्य होना संभव है अथवा पुरुष की बुद्धि का अनुसरण करने वाले श्रुति आख्यायिका के मिश अनुमान के मार्ग का उल्लेख करके हमें स्वयं ही बोध करा रहे हैं इसमें राजा अथवा मुनि किसी की भी बुद्धि की कुशलता अभिप्रेत नहीं है जनक के अभिप्राय को जानने वाले होने से याग्ञवल जी ने भी देहादि से व्यतिरिक्त आत्मज्योति का बोध कराने के लिए जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग ही यथा हे सम्राट, वह बतायादित्य ज्योति वाला है ऐसा उन्होंने कहा किस प्रकार आदित्य ज्योति वाला है सो बतलाते हैं यह प्राकृत पुरुष अपने अवय संघात से व्यतिरिक्त नेत्रिय के अनुग्राहक आदित्य के द्वारा ही बैठता इधर उधर क्षेत्र या जंगल में जाता वहां जाकर कर्म करता और जैसे गया था वैसे लौट भी आता है पुरुष के अत्यंत व्यतिरिक्त जो ज्योतिष की प्रद प्रसिद्धता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ अनेक विशेषण दिए गए हैं और बाह्य अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन लिंग का और व्यभिचारित्व प्रदर्शित करने के लिए है जनक याज्ञ बनक यह बात ऐसे ही है दूसरी चंद्र श्लोक तीसरा जनक हे याज्ञव्य आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है उस समय चंद्रमा ही उसकी ज्योति होती है चंद्रमा रूप ज्योति के द्वारा ही यहाँ बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और लौट आता है जनक हे याज्ञ बल्क्य यह बात ऐसी ही है तथा आदित्य के अस्त होने पर हे याज्ञ यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है चंद्रमा ही इसकी ज्योति होती है तीसरी अग्नि ज्योति लोक चौथा हे के आदित्य के अस्त हो जाने पर तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष ज्योति वाला होता है अग्नि ही इसकी ज्योति होता है यह अग्नि रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता है इधर उधर जाता है कर्म करता है और लौट आता है यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है चौथी वाग्य ज्योति श्लोक पांचवा हे याज्ञवल्क्य आदित्य के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है वाकी इसकी ज्योति होती है यह वागरूप ज्योति के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और लौट आता है इसी से है सम्राट जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता वहाँ जो ही वाणी का उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है हे यज्ञवल्क यह बात ऐसा ही है भाष्यर्थ अग्नि के शांत होने पर वाक ज्योति है वाक्य शब्द से शब्द ग्रहण किया जाता है शब्द रूप विषय से श्रोतेंद्रिय दीप्त होती है श्रोत के, के सम्यक प्रकार से दीप्त होने पर मन में विवेक उत्पन्न होता है उस मन से बाह्य चेष्टा का अनुभव करता है मन से ही देखता है मन से सुनता है ऐसा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण का कथन है किंतु वाक् किस प्रकार ज्योति है वाक का ज्योति होना तो प्रसिद्ध नहीं है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 जिस समय जागृत अवस्था में आदित्यादी ज्योतियों से अनुग्रहित होने वाली चक्षु आदि बहिर्मुख होती है, है। तो सिद्धि अपने अवय संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही देखी गई है अतः हम समझते हैं कि स्वप्न और सुषुक्ति काल में संपूर्ण बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर तथा जागृत काल में भी ऐसी अवस्था आने पर अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही इस पुरुष के ज्योति संबंधी कार्य की सिद्धि होती है स्वप्न तो में बंधुओं के संयोग कार्यो की उठना और मैं सुख से सोया उस समय कुछ भी भान नहीं रहा ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है अतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है किंतु उस वाणी के शांत होने पर कौन ज्योति होती है सो बतलाया जाता है उस समय आत्मा ही इस पुरुष की ज्योति होता है आत्मा यह देहेंद्रिय रूप अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त देह और इंद्रियों का अवभाषक तथा आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं ही अन्य से भासित न होने वाली ज्योति कहलाता है तथा इन्हीं बाह्य ज्योतियों में न होने के कारण वह पारिशिष्य न्याय से अंतस्थ है वह देह और इंद्रियों से भिन्न है यह तो सिद्ध ही हो चुका है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 अतः यह ज्ञात होता है कि निश्चय ही आत्मा अंतस्थ ज्योति है यही नहीं वह आदित्यादि ज्योति से ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक भी है। है यही कारण है कि वह अभिक्योति आदित्यादि के समान चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं है पूर्व यह नहीं हो सकता क्योंकि समान जाति वाले पदार्थ से ही उपकार होता देखा जाता है आदित्यादि से भिन्न जो आंतर सिद्ध की गई है वह ठीक नहीं है क्यों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 क्योंकि आदित्यादि ज्योति के समान वह देहेंद्रिय संघात का उपकार करने वाली है इसके सिवा अंतस्थ और अप्रत्यक्ष होने के कारण जो उसकी विलक्षणता बतलाई जाती है वह तो नेत्रादि ज्योतियों के द्वारा व्यविचरित है क्योंकि अप्रत्यक्ष और अंतस्थ होने पर भी नेत्रादि ज्योतियाँ भौतिक ही है अतः आत्मज्योति इनसे विलक्षण है यह सिद्ध होता है ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी कल्पना मात्र है इसके सिवा देह संघात के रहने पर ही रहती है इसलिए यह चैतन्य ज्योति रूप आदि के समान संघात का ही धर्म है ऐसा भी अनुमान होता है सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती आप सामान्यता दृष्ट अनुमान के बल से ही तो आदित्यदि समान ज्योति को देह और इंद्रियों से भिन्न सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाध नहीं हो सकता वह तो है समान ही कोई अन्य ज्योति होगी जो भी प्रत्यक्ष दर्शन आदि कर्मक करता है वह देहेंद्रिया संघात ही आत्मा होना चाहिए कोई दूसरा नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रमाणिकता नहीं हो सकती यदि यह संघात ही तो इसके दर्शनादि क्रियाओं का कर्तृत्व रहता है और कभी नहीं रहता पूर्व पक्ष यह कोई दोष नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है और देखी हुई बात में अनुपत्ति नहीं होती खद्यत को प्रकाशक और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 यदि दर्शनादि क्रिया देह की ही होती तो सपने में देखे हुए को ही न देखा जाता अंधा पुरुष स्वप्न देखने के समय पहले देखे हुए पदार्थ पदार्थों को ही देखता है, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा उन शाकत द्वीप आदि के पदार्थों को नहीं देखता इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में जो पहले देखे हुए पदार्थ को देखता है उसी ने पहले नेत्रों के रहते हुए उन पदार्थों को देखा था देह नहीं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 इसी प्रकार स्मरण में समझना चाहिए दृष्टा और स्मरण करने वाले की एकता होने पर जो दृष्टा होता है वही स्मरण करने वाला होता है जब ऐसी बात है तभी आँख मूंदकर स्मरण करने वाला भी जो पहले देखा हुआ रूप है उसे देखे हुए के समान ही देखता है अथा जिन्हें मूंद रखा है वे नेत्र दृष्टा नहीं है जो नेत्रों के मूंदने पर स्मरण किए जाने वाले रूप को देखता है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 तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वैसी स्थिति में दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओं की क्रिया होने के कारण जिसे मैंने देखा था उसका स्पर्श करता हूँ अच्छा, तो तो क्योंकि रूप आदि की भाती विषय दृश्य होने के कारण मन का भी दृष्टा होना संभव नहीं है अतः यह सिद्ध हुआ की चैतन्य ज्योति अंतस्थ है और आदित्यादि के समान शरीर से भिन्न है ऐसा जो कहा कि दे संघात के समान जाति वाला ही किसी अन्य ज्योति का अनुभव अनुमान करना चाहिए क्योंकि आदित्या उपकार का कोई नियम नहीं देखा जाता किस प्रकार सो बतलाते हैं पार्थिव इंधन से एवं पार्थिवत्व में समान जाति वाले तृण और उलप घास आदि से अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है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 कभी तो समान मनुष्य मनुष्य से ही उपकृत होते हैं और कभी स्थावर एवं पशु आदि भिन्न जाति वालों से ही उनका उपकार होता है अतः तो कार्यकारण संघात के समान जातीय आदित्यादि ज्योतियों से उपकृत होने के कारण ही आत्मज्योति संघात के समान जातीय की होनी चाहिए यह कोई हेतु नहीं है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 तदभाव भावित है अर्थात जब तक देह है तब तक उसके धर्म रूप से चैतन्य ज्योति भी रहती है यह तुम्हारा हेतु तो असिद्ध है क्योंकि मृतदेह में वह ज्योति नहीं देखी जाती सामान्यतः तो दुष्ट अनुमान की अप्रामाणिकता मानने पर तो भोजन और जलपान दी सभी व्यवहारों के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा और वह इष्ट नहीं है क्योंकि तब तो जलपान और करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति देखने वालों को उसकी समानता से लोक में जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखाई देना सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि सामान्यतः दुष्ट को वह अप्रामाणिक मान लेगा किंतु जिन्होंने जलपान और भोजन किया है वे लोग फिर भी जलपान और भोजन करने से शुद्धा पिपासादि की निवृत्ति का अनुमान करके उसके लिए प्रवृत्त होते देखे ही जाते हैं ऐसा जो कहा है कि यही देह दर्शनादि क्रिया का करता है इसका तो स्वप्न और स्मृतियों का देह से भिन्न कोई अन्य दृष्टा है ऐसा कहकर पहले ही परिहार कर दिया है तथा इसी से अर्थात संघात के दृष्टत्व का निराकरण करके उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी निषेध कर दिया है तथा खद्योत का जो कभी प्रकाशत्व और कभी अप्रकाशत्व बतलाया वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे प्रकाशत्व और अप्रकाशत्व तो आदि अवयवों के और खोलने के कारण हैं तथा यह यह जो कहा कि अवश्य यह धर्म और अधर्म का स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिए सो ऐसा स्वीकार करने पर तुम्हारे ही सिद्धांत की हानि होगी और इसी से सिद्धांत में विरोध होने के ही कारण तुम्हारे द्वारा आशंकित अनवस्था दोष का भी निराकरण कर दिया गया अतः संघात से पृथक और अपने भीतर ही स्थित आत्मज्योति है यह सिद्ध हुआ आत्मा का स्वरूप यद्यपि आत्मा का देहादि से भिन्न होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गई है तो भी आदित्यादि समान जातीय पदार्थों का ही अनुग्रहत्व देखने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति से आत्मा इंद्रियों में से ही कोई एक है अथवा उसी भिन्न है इसका विवेक न होने से जनक पूछता है श्लोक सत्वा आत्मा कौन है यज्ञ कहते हैं यह जो प्राण में बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञान में ज्योतिष स्वरूप पुरुष है वह समान बुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है वह बुद्धिवृत्ति के अनुसार मानव चिंतन करता है और प्राणवृत्ति के अनुरूप होकर मानव चेष्टा करता है वही स्वप्न होकर इस लोक देहेन्द्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है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 इन दोनों में से पूर्व व्याख्या में कथम आत्मा कौन सा आत्मा है इतना ही प्रश्नवाक्य है और यो एवं इत्यादि उत्तर है तथा तो दूसरी व्याख्या में प्राणेशु यहाँ तक प्रश्नवाक्य है अथवा विज्ञानमय हृदयतर ज्योति पुरुष कतम यहाँ तक सारा ही प्रश्नवाक्य है किंतु यो विज्ञानमय इस शब्द का निश्चित अर्थ विशेष से संबंध रखने वाला होना तथा कतम इसमें इति शब्द का प्रश्नवाक्य की समाप्ति के लिए होना किसी व्यवहित संबंध के बिना ही उचित है ऐसा समझकर कथम आत्मेति इसके इति शब्द पर्यंत ही प्रश्नवाक्य है योयम इत्यादि आगे का सारा वाक्य उत्तर ही है ऐसा निश्चय होता है आत्म प्रत्यक्ष है इसलिए जो एम जो यह ऐसा निर्देश दिया गया है विज्ञानमय विज्ञान प्राय बुद्धि विज्ञान रूप उपाधि के संपर्क का विवेक न होने के कारण यह विज्ञानमय कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार राहु चंद्रमा और सूर्य के संपर्क में आकर ही उपलब्ध होता है उसी प्रकार यह बुद्धि रूप विज्ञान से संपर्क रख कर ही अनुभव में आता है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 उस बुद्धि के द्वारा ही विज्ञानमय इस प्रकार विशेषित किया जाता है जिनके मन में विज्ञानमय शब्द की व्याख्या परमात्मा की विज्ञप्ति का विकार है विज्ञानमय में में तो में विज्ञान में शब्द का दूसरा अर्थ देखे जाने के कारण श्रुति विरुद्ध सिद्ध होता है जहा किसी पद के अर्थ में संदेह हो वहां अन्य स्थान में निश्चित प्रयोग देख कर उसके अनुसार ही निश्चय किया जाता है इसके सिवा वाक्यशेष से अथवा निश्चित न्याय के बल से भी उनका निश्चय हो सकता है तथा जागे बुद्धि के सहित ऐसा पाठ है और ऐसा वचन भी है इनसे भी उसका विज्ञान प्रायता विज्ञानाधिक है प्राणेशु यह सप्तमी व्यतिरिक्त प्रदर्शित करने के लिए है जैसे वृक्षेशु पाषाण है यह सामित्य अर्थ को लक्षित कराने वाली सप्तमी है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 उसमें रहने के कारण बुद्धि हृत है में, में बुद्धि अंतः से उसकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण आत्मा ज्योति कहा गया है उस प्रकाश स्वरूप आत्मा ज्योति से चेतनावान होकर यह देहन्द्रिय संघात सूर्य के प्रकाश में स्थित घटके समान रहता इधर उधर जाता और कर्म करता है अथवा जिस प्रकार परीक्षा के लिए दुग्धादि द्रव्य में डाली हुई आदि मणि उस दुग्धादि द्रव्य को अपनी ही क्रांति वाला कर देती है उसी प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धि अर्थात हृदय से भी सूक्ष्म होने के कारण रत्पिंड में स्थित हृदयादिक और देद्रिय संघात को भी अपने से भिन्न करके आत्मज्योति की क्रांति से युक्त ही कर देती है क्योंकि परंपरा से सूक्ष्म सूक्ष्म तारतम्य से यह सब की अपेक्षा अंतरतम है बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा की समीपवर्ति है इसलिए वह आत्म की प्रतिष्ठा से युक्त हो जाती है इसी से विवेकियों को भी पहले उसी में आत्मा भी, आत्माभिमान बुद्धि होती है उसका भी समीपवर्ती होने से बुद्धि के संपर्क से मन में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 आत्माभिमान बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ऐसा ही भगवान ने भी गीता में कहा है हे भारत जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है उसी प्रकार क्षेत्रीय आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है जो आदित्यगत तेज है वह मेरा ही जानो इत्यादि जो अनित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन है ऐसा कठोपनिषद में भी कहा है और ऐसा भी कहा है कि सब उसी के प्रकाशित होने से प्रकाशित होता है तथा यह सब उसी के तेज से प्रकाशित है इनके सिवा जिसके तेजोमय होकर सूर्य तपता है ऐसा मंत्र भी है अतः यह आत्मा हृदय ज्योति है पुरुषः आकाश के समान सर्वगत होने के कारण पूर्ण है इसलिए पुरुष है सबका प्रकाश और स्वयं दूसरों के अप्रकाश होने के कारण इसकी स्वयं प्रकाशता सबसे बढ़कर है वह यह पुरुष है, जिसके विषय में तुम पूछते हो कि आत्मा कौन सा है स्वयं ही ज्योतिष स्वभाव है समस्त इंद्रियों की उपकारक बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर हृदय के भीतर अंतर ज्योतिष स्वरूप पुरुष पूर्ण आत्मा अंतकरण के द्वारा इंद्रियों का उपकारक है ऐसा पहले कहा गया है जिस समय बाह्य इंद्रियों की उपकारक आदित्यादि ज्योतियों की भी सत्ता रहती है उस समय भी आदित्यादि परार्थ होने, के कारण और और चेतन है। उसमें का होने से स्वार्थ ज्योति ही जिसका प्रकाश अपने ही लिए है उस आत्मा के अनुग्रह के बिना यह देहन्द्रिय संघात व्यवहार में समर्थ नहीं हो सकता सारा व्यवहार सर्वदा आत्मज्योति के अनुग्रह से ही होता है जो यह हृदय है वही मन है और वही है ऐसा एक अन्य से भी यही सिद्ध होता है अभिमान और अभिमान का हेतु यद्यपि यह बात ऐसी ही है तथापि जागृत काल में आत्मज्योति सारी ही इंद्रियों की अविषय तथा बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यंतर देह एवं इंद्रिय आदि के व्यवहार समूह से समूह से चंचल रहती है इसलिए उस ज्योति को में से के समान निकालकर रूप से नहीं दिखाया जा सकता, अतः उसे में दिखाने की इच्छा से आरंभ करती है। वह पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक दोनों संचार करता है जो पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा ही है वह समान एक जैसा रहकर किसके समान रहकर प्रकरण प्राप्त और समीपवर्ती होने के कारण हृदय के हृदय इससे हृत शब्दवाच्य बुद्धि ही प्राप्त है और वही भी है अतः उसी से आत्मा की समानता रहती है वह समानता किस प्रकार की है घोड़े और भैंस के समान उनका अलग अलग उपलब्ध न होना बुद्धि प्रकाश है और प्रकाश के समान आत्मज्योति प्रकाशक है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 नाम रूप में ज्योति के धर्म का तथा आत्मज्योति में नाम रूप का आरोप करके संपूर्ण लोग यह आत्मा है यह आत्मा नहीं है आत्मा ऐसे धर्मों वाला है ऐसे धर्मों वाला नहीं है करता है अकर्ता है शुद्ध है अशुद्ध है बद्ध है मुक्त है स्थित है गत है आगत है सुदृप है असुद्रुप है इत्यादि विकल्पों से अत्यंत मोहित हो रहा है अतः यह समान रहकर प्राप्त यह लोग और प्राप्त करने योग्य परलोक इन दोनों में प्राप्त देहेंद्रिय संघात के त्याग और अप्राप्त देहेंद्रिय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता रहता है तात्पर्य यह है कि उसके दोनों लोक में संचार का कारण बुद्धि की सदृशता ही है वह स्वयं संचार नहीं करता इस संचार में जो भ्रांति जनित नाम रूपोपाधि की सदृशता है वही हेतु है वह स्वतः संचार नहीं करता यही बात अब बतलाई जाती है क्योंकि वह समान रहकर क्रमश दो दिखलाती है ध्यान व्यापार सा करता है चिंतन सा करता है तात्पर्य यह है कि वह प्रकाश के समान है, अपने चित्त स्वभाव व ज्योतिष स्वरूप से ध्यान व्यापार वती बुद्धि को तटस्थ रूप से प्रकाशित करता हुआ उसी के समान होकर मानव ध्यान करता है इसी से लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि वह चिंतन करता है किंतु वह वस्तुतः ध्यान नहीं करता इसी प्रकार मानो अधिक चलता है उन इंद्रियों के अर्थात बुद्धि आदि वायु के चलने पर उनका औभाषक होने के कारण वह उनके समान जान पड़ता है इसी से मानव अधिक चलता है वास्तव में तो वह आत्मज्योति चलन धर्म वाली नहीं है किंतु यह कैसे जाना जाता है कि उन बुद्धि आदि की समानता की समानता भ्रांति ही आत्मा के दोनों लोकों में करने का हेतु है। वह नहीं करता इसी अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हेतु बतलाया जाता है क्योंकि वह आत्मा ही स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है वह जिस बुद्धि के समान होता है वह बुद्धि जो जो होती है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 इस देहद्रिय संघात में जागृत व्यवहार रूप लोक का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात इसको पार करके चला जाता है उस समय क्योंकि यह अपने विशुद्ध आत्मतेज से बुद्धि की स्वप्नात्मिका वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ स्थित रहता है इसलिए यह स्वयं ज्योतिष स्वरूप ही है वह वस्तुतः कर्ता, क्रिया कारक एवं फल से रहित शुद्ध स्वरूप है उसके दोनों लोक में संचारादि व्यवहार रूप भ्रांति की हेतु बुद्धि के समान होना ही है मृत्यु के रूपों को कर्म एवं अविद्यादि ही मृत्यु है इनके सिवा उसका स्वतः कोई रूप नहीं है देह और इंद्रिया ही उसके रूप हैं। अतः कर्म और फल के आश्रयभूत उन मृत्यु के रूपों को वह पार कर जाता है पूर्व किंतु बुद्धि के समान बुद्धि को प्रकाशित करने वाली कोई अन्य आत्मज्योति तो है नहीं क्योंकि अप्रत्यक्ष और, और अनुमान से भी बुद्धि से व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं होती जिस प्रकार की की की उसी काल में अर्थात एक बुद्धि बुद्धि उपलब्धि उपलब्धि के समय दूसरी नहीं होती और ऐसा जो कहा कि अवभाष्य घट आदि और अवभाषक आलोक का भेद होने पर भी विवेक न होने हो सकने के कारण सादृश्य है सो आलोक की भिन्न रूप से उपलब्धि होने के कारण उन दोनों के भिन्न होने पर भी घटादि के साथ मिलने पर सदृशता हो सकती है किंतु यहां तो घटादि के समान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से भी बुद्धि की प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं होती अपितु चित्त स्वरूप से प्रकाशक होने के कारण बुद्धि ही बुद्ध्याकार और विषयाकार हो जाती है अतः बुद्धि की अवभाषक उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति न हो तो अनुमान से और न प्रत्यक्ष ही बतलाई जा सकती है इसके सिवा स्वरूप था भिन्न किंतु परस्पर मिले हुए अवभाष्य घटादी और अवभाषक वहाँ घटादी अवभाष्य और उनका औभाषक भिन्न नहीं है वास्तव में तो आलोक के सहित घटादि ही अवभाष स्वरूप है अन्य अन्य घटादि उत्पन्न होते रहते हैं केवल विज्ञान ही आलोक सहित घटा विषय के आकार में भाषित होता रहता है जबकि ऐसी बात है, तो है, है। तो वस्तुता ही बाह्य नहीं क्योंकि सब कुछ विज्ञान स्वरूप मात्र इस प्रकार उस विज्ञान की ही ग्राह्य ग्राहक कारकता ग्राह्य ग्राहक काकार की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 विज्ञान भी घटादी बाह्य वस्तुओं के समान ग्राह्य ग्राहक से रहित शून्य मात्र ही है ऐसा दूसरे माध्यमिक बौद्ध करते हैं ये सारी कल्पनाएं बुद्धि रूप विज्ञान के अवकाशक एवं उससे व्यतिरिक्त आत्मज्योति का त्याग करने वाली होने से इस वैदिक कल्याण मार्ग की विघ्न रूपा है अब जिसके मत में घटादि बाह्य पदार्थ की सत्ता है उनसे कहा जाता है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 क्योंकि रस्सी और घट के समान उनका पुनः पुनः संयोग और वियोग होने पर विशेषता दिखाई देती है इस प्रकार यदि उनका भेद है, तो प्रकाश का कोई अन्य प्रकाशक है यह भी स्वयं ही अपने को प्रकाशित नहीं करते पूर्व कक्षा किन्तु दीपक तो स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता देखा जाता है क्योंकि लौकिक पुरुष घट आदि के समान दीपक को देखने के लिए कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते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 विज्ञान के अपने ही ग्राह्य और ग्राहक होने में दीपक दृष्टांत तो नहीं हो सकता हाँ विज्ञान का चैतन्य ग्राह्य होना तो बाह्य विषय के समान ही है विज्ञान की ग्राह ग्राह्यता है अथवा ग्राहक विषय विषय विज्ञान की विज्ञान की चैतन्य ग्राह्यता सिद्ध होने पर भी क्या ग्राह्य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 देखी गई है उसी प्रकार विज्ञान की भी चैतन्य ग्राह्यता होने के कारण प्रकाशक होने पर भी दीपक के समान अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी चाहिए उसकी अन्य ग्राह्यता विज्ञान ग्राह्यता माननी उचित नहीं है इस प्रकार जो विज्ञान का ग्रह्यता है वह आत्मा विज्ञान से भिन्न ज्योति है यदि कहो तब तो अनावस्था हो जाएगी तो ऐसी बात नहीं है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 क्योंकि ऐसा नियम नहीं है सर्वत्र यह नियम नहीं होता जहां किसी अन्य वस्तु से कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है वहां ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न कोई अन्य इंद्रिया भी होनी चाहिए ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विचित्रता देखी जाती है किस प्रकार सो बतलाते हैं घट अपने से भिन्न आत्मा के द्वारा ग्रहित होता ही है वहाँ ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न प्रदीपादि प्रकाश उसका करण है क्योंकि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 न तो करण के कारण और न ग्राहकत्व के द्वारा ही कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती है अतः विज्ञान से पृथक आत्मज्योति दूसरी ही है यह सिद्ध हुआ <coughs> विज्ञानवादी किंतु घटादि दी अथवा दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ विज्ञान से व्यतिरिक्त तो है ही नहीं जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं होती वह तत्स्वरूप ही देखी गई है जिस प्रकार स्वप्न विज्ञान से ग्रहित होने वाली घट पटादी वस्तु स्वप्न विज्ञान से अलग उपलब्ध न होने के कारण स्वप्न दृष्ट घट प्रदीपादि की स्वप्न विज्ञान मात्रता ज्ञात होती है इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी घट और प्रदीपादि की जागृत विज्ञान के सिवा उपलब्धि न होने के कारण जागृत विज्ञान मात्रता ही होनी उचित है अतः घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदार्थ है ही नहीं सब कुछ विज्ञान मात्र ही है ऐसी स्थिति में जो यह कहा गया कि घटादी के समान विज्ञान भी अपने से भिन्न साक्षित द्वारा भाष्य है इसलिए उससे व्यतिरिक्त कोई अन्य ज्योति है सो यह ठीक नहीं, क्योंकि जब सभी विज्ञान मात्र है तो उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है इसमें कोई दुष्टांत नहीं हो सकता सिद्धांती, ऐसी बात मत कहो जहां तक तुम बाह्यर्थ की सत्ता स्वीकार करते हो वहां तक तो है ही तुम सर्वथा ही बाह्यर्थ न मानते हो ऐसी बात तो है नहीं विज्ञानवादी हाँ मैं तो नहीं ही मानता सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञान घट प्रदीप इत्यादि शब्द और इनके अर्थ पृथक हैं जब तक ऐसा है तब तक भी तुम्हें बाह्य अंतर्थ अर्थांतर अवश्य स्वीकार करना होगा यदि विज्ञान से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं माना जाए तो विज्ञान घट पट तो रूप भेद का उपदेश करने वाले शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होगा तथा उनके रचयिताओं के भी अज्ञान का प्रसंग होगा इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वादी प्रतिवादी के वाद और दोष ये विज्ञान से व्यतिरिक्त ही स्वीकार किए जाते हैं वादी और प्रतिवादी के वाद अथवा दोष आत्मविज्ञान मात्र ही नहीं स्वीकार किए जाते क्योंकि प्रतिवादी आदि के लिए इनका निराकरण करना आवश्यक होता है किंतु इसी के भी लिए अपना विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निराकरण के योग्य नहीं होता यदि ऐसा हो तब तो सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोग का ही प्रसंग उपस्थित होगा प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है वे अपने से भिन्नवादी आदि के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं ऐ... ऐसी मान्यता है अतः उन्हीं के समान सब वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ही ग्राह्य है क्योंकि वे जागृत के विषय है जागृत कालीन वस्तु प्रतिवादी आदि के समान इस प्रकार यह प्रतिज्ञा और हेतु सहित दृष्टान्त सुलभ है इसके सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे विज्ञान के समान भी ये वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ग्रहण करने योग्य है अतः विज्ञानवादी भी विज्ञान से पृथक अन्य ज्योति निराकरण करने में समर्थ नहीं है यदि कहो कि स्वप्न में तो विज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु का अभाव है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि अभाव से भी भाव का भिन्न वस्तु होना तो सिद्ध होता ही है स्वप्न में घटादी विज्ञान की भावस्वरूपता तो आप भी स्वीकार करते ही है वैसा मानकर ही उससे भिन्न का अभाव बतलाया जाता है। विज्ञान का विषय हो अथवा भाव दोनों ही ही प्रकार। की तो मान ही ली गई। उसका तो निराकरण किया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी निवृत्ति करने वाली कोई युक्ति नहीं है इससे सबकी शून्यता का निराकरण हो गया तथा आत्मा अहम इस प्रकार प्रत्यत्मा द्वारा ग्रह है ऐसा बीमांसकों के पक्ष का भी खंडन हो गया ऐसा जो कहा कि प्रकाश सहित दूसरा दूसरा घट उत्पन्न होता रहता है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे क्षण में भी यह भई घट है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है यदि कहो कि काट देने पर पुनः बड़े हुए केज और नकादी के समान उन घटों में समानता होने के कारण ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वहां भी उसकी क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती इसके सिवा उन केश और नखादि की एक ही जाति होने के कारण भी ऐसी होती है। काटे हुए और हुए और और पुनः केश नखादी की केशत्व और नखत्व रूप से एक ही जाति होने के कारण उससे होने वाली केशत्व और नखत्व की प्रती अभ्रांत ही है साक्षात काटे और बड़े हुए केश एवं नखादी में यह वही है ऐसी प्रती व्यक्ति के लिए एक एक नख या केश के लिए नहीं होती किसी किसी को दीर्घ काल के पश्चात देखे हुए समान परिमाण वाले केश नखादी में तो यह केश और नखादी उस समय के केश नखादी के समान है ऐसा प्रत्यय होता है परंतु यह वही है ऐसा नहीं होता किंतु घटादी में तो यह वही है ऐसा प्रत्यय होता है इसलिए यह कटकर बढ़े हुए केश आदि का दृष्टांत ठीक नहीं है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 दूसरे क्षण में रहता नहीं है क्योंकि विज्ञान क्षणिक होने के कारण उसका एक बार वस्तु देखने से ही क्षय होना सिद्ध हो जाता है यह उसके समान है ऐसा सादृश्य प्रत्यय हुआ करता है उसके यह पहले देखे हुए का स्मरण है और यह इस पद से वर्तमान की प्रतिति होती है यदि तेन इस प्रकार पहले देखे हुए को स्मरण रखकर देखने वाला इदम ऐसे अनुभव पर्यंत वर्तमान तक रहेगा, तो क्षणिक वाद की हानि होगी और यदि तेन इतने ही से स्मृति ज्ञान क्षीण हो गया और इदम ऐसा दूसरा ही वर्तमानिक ज्ञान क्षीण होता है तो ऐसी अवस्था में सादृश्य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 यदि माने की रहता है तो क्षणिकवाद की हानि होती है यदि वह कथन न देखने वाले का है और कहो कि उसको सादृश्य प्रत्यय होता है तो उस अवस्था में वह जन्मांधक रूप विशेष कथन और उसी का सादृश्य ज्ञान होगा तब तो सर्वज्ञ बुद्धि के शास्त्र प्रणय सब के सब अंध परंपरा ही है ऐसा कहने का प्रसंग होगा और यह बात इष्ट नहीं है इस क्षणिक में बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश ये दो दोष तो अत्यंत प्रसिद्ध है पूर्व दृष्ट के निर्देश का हेतु पूर्वोत्तर प्रत्यय से युक्त श्रृंखला के समान एक ही ज्ञान होता है तथा उसके समान यह है ऐसा भी प्रत्यय होता है यदि यह कहो तो ठीक नहीं क्योंकि वर्तमान और भूत तो भिन्न काल है उनमें श्रृंखला का अवयव रूप एक वर्तमान प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय है वे दोनों प्रत्यय कालिक है यदि वह श्रृंखला के समान प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययों के विषयों को स्पर्श करने वाला है तो एक ही विज्ञान के दो क्षणों में व्यापक होने के कारण पुनः क्षणिकवाद की हानि होती है तथा तो मेरा तेरा आदि भेद की उपत्ति न होने के कारण संपूर्ण व्यवहार के लोक का प्रसंग उपस्थित होता है सब स्वसंवेद विज्ञान मात्र होने पर तथा विज्ञान को स्वच्छ ज्ञान प्रकाश स्वरूप मानने पर यदि उसके साक्षी किसी अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जाएगी तो उसमें अनित्यत्व और आदि अनेकों कल्पनाओं की उपबत्ति नहीं हो सकेगी अनार आदि के समान विज्ञान बहुत से वृद्ध अंशों से युक्त हो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि विज्ञान तो स्वच्छ प्रकाश स्वरूप है यदि अनित्य दुखादि को विज्ञान का अंश माना जाए तो अनुपूत होने वाले होने के कारण उन्हें किसी दूसरे का विषय मानने का प्रसंग होगा और यदि की कल्पना करने संभव नहीं है। क्योंकि विशुद्धि तो लगे हुए मल को दूर करने से ही होती है जैसे कि दर्पण आदि की किन्तु अपने स्वाभाविक धर्म से किसी का भी वियोग होता नहीं देखा जाता अग्नि का अपने स्वाभाविक प्रकाश अथवा उष्णता से वियोग होता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 निवृत्ति रूप फल मिल सकता है यदि कंटक विद मर जाए तो वह उस दुख निवृत्ति रूप फल का आश्रय नहीं हो सकता इसी प्रकार करना व्यर्थ ही है क्योंकि जिस पुरुष शब्द वाच्य जीव आत्मा अथवा विज्ञान की अर्थ कल्पना किया जाता है उस पुरुष का ही निर्माण हो जाने पर किसके अर्थ को पुरुषार्थ ऐसा कहा जाएगा हाँ जिसके मत में अनेकों अर्थों का साक्षी विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है उसके सिद्धांतानुसार देखे हुए का स्मरण दुख के संयोग वियोग आदि दूसरे के संयोग के कारण होने वाली मलिनता और उसके वियोग से होने वाले शुद्धि ये सभी हो सकते हैं किंतु शून्यवादी का पक्ष तो सभी प्रमाणों से विरुद्ध है अतः उसके निराकरण के लिए और प्रयत्न नहीं किया जाता भाग भागपेल समाप्त।